नमस्कार आप संयर रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बात करते हैं और कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान सोनाली प्रशांत पवार जी हैं जिनको शायद आपने टीवी में या न्यूज़पेपर में न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा कभी ना कभी 2013 में इन्हें मिस नासिक का किताब है उन्होंने अपने नाम किया और इस तरह से बहुत सारे किताब उन्होंने अपने नाम किया है उसकी हिस्ट्री हम उन्हीं से सुनेंगे लेकिन आप सभी की तरफ से आज के स्पेशल एपिसोड में सोनाली प्रशांत पवार जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूँगी मुझे आज यहाँ निमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> <laughs> सोनाली जी कैसे हैं आप मैं बढ़िया मस्त हूँ अच्छा अच्छा <laughs> और मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं हाँ। और मैं भी लग रहा होगा कि इतना अच्छा फीमेल सुनने को मिल रहा है <laughs> <laughs> और वो भी 2013 हजार के मिस नासिक <laughs> तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूंगा कि उनकी खुशी और बढ़ाने के लिए आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में जरूर बताए जरूर जरूर मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से हूँ नासिक जिले में सिन्नर करके एक तालुकी का गांव है जी जी जी वहाँ पर मेरे पापा रहते हैं मेरे पापा एक्स मिलिट्री मैन हैं वो मिलिट्री में थे पहले लेकिन मिलिट्री के बाद फिर उन उन्होंने खेती बाड़ी की तो बहुत बड़ा मेरा परिवार है हम छः बहने दो भाई और मेरे मम्मी पापा नाना जी दादाजी ऐसा बहुत बड़ा हमारा परिवार है तो मैं एक किसान की बेटी हूँ आज भले ही मैं इस मुकाम पे हूँ बट मैंने एक किसान के घर में जो भी काम होते हैं मतलब खेतों में जाकर मैंने सारे काम किए हैं। अच्छा हाँ <laughs> और तेरह चौदह साल की थी तब से मुझे जो घर के काम होते हैं खाना बनाना बर्तन कपड़े बड़े शहरों की तरह गांव में घर में काम करने के लिए बाई नहीं होती है आ, वहाँ आपको खुद का काम खुद ही तो करना, करना पड़ता है तो मैं वो सारे काम कर चुकी हूँ और मुझे प्राउड फील होता है कि ये सब काम करना मुझे आता है और मैंने ये सब किया हुआ है <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको सब काम आते हैं और ख़ास हमारे किसान भाई भी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को और उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि अपने जैसे लोग भी इस मुकाम पे पहुंचते हैं तो उन्हें ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा और ख़ास हमारी माता बहनें आज राजस्थान में जो है पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी खेती का काम करती है और काफ़ी अच्छा कर रही हैं तो उन्हें भी अच्छा मोटिवेशन मिल रहा होगा उन्हें हाँ, खुशी हाँ। हो रही होगी <laughs> तो मैं चाहूंगा कि आइए आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में और मैं चाहूंगा जैसे कि आपने कहा 2013 में आपको मिस नासिक का अवॉर्ड मिला <laughs> तो ये जो जैसे कि हम मिस इंडिया सुनते हैं मिस वर्ल्ड सुनते हैं हाँ, ऐसा हाँ। मिस नासिक आपने उस किताब को हासिल किया क्या इसमें कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटिशन में भाग ले सकते हैं या क्या इसके लिए क्राइटेरिया होती है और क्या एक आम राजस्थान की अगर कोई लड़की सुन रही है हाँ। तो वो भी क्या आपके जैसा बन सकती बिल्कुल, बिल्कुल, <laughs> बन सकती सकती है है बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली और इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करता है कैटेगरीज होती है मिस एंड मिसेस की कैटेगरीजादी नहीं हुई उनकी एक अलग कैटेगरीज है और जो शादी शुदा महिलाएं हैं उनकी एक अलग कैटेगरीज है तो अगर आपको बहुत से लेडीज़ या लड़कियाँ चाहती है इस ऐसे शो में पार्टिसिपेट करना लेकिन फिर वो सोचती है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता नहीं। अगर हम पानी के पास जाके मैं बोलूँगी कि खड़े हो जाए और ये डर के खड़े ही रहे कि नहीं नहीं मुझे तो तैरना नहीं आता नहीं। लेकिन जब तक हम उसमें कूदेंगे नहीं हाथ पैर हिलाएंगे नहीं तब तक हम तैरना सीखेंगे ही नहीं तो ये चीज़ भी सेम वैसी है आप एक बार पार्टिसिपेट करते हो इसमें भाग लेते हो तो सब वहाँ सिखाया जाता है जो भी जो कि इसमें है रैंप वॉक है कि आपको एक मॉडल के जैसे कैसे चलना है खुद को ऑडियंस के सामने कैसे प्रेजेंट करना है आपको खुद का इंट्रोडक्शन खुद के बारे में परिवार के बारे में आपकी हाँ। लाइफ के बारे में कैसे बोलना है ये सब सिखाया जाता है वहाँ तीन चार दिन की ग्रूमिंग होती है और जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते आज आज कल तो बड़े शहरों में कई जगह ग्रूमिंग क्लासेस खुली है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस थी, है थी, थी, थी। तो वहाँ जाके भी कुछ लोग सीख लेते हैं पहले तो लेकिन हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और इसका काफ़ी तो मतलब लाइफ में मेरा खुद का एक्सपीरियंस देखा जाए तो बहुत फायदा भी होता है ये हमारा जो लाइफ की तरफ देखने का नज़रिया है वो चेंज हो जाता है हम पॉजिटिवली चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं कि जब हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ तो मतलब एक किसान किसान की बेटी जो खेती में अभी मराठी में तो हमारे यहाँ नीन्द खुरपना ऐसे टाइप वर्ड थे करती थी वो आज इंटरनेशनल लेवल पे एज अ जूरी जा सकती है तो मेरा मानना है कि भगवान ने औरत में इतनी शक्ति दी है ना कि ऐसा कोई भी काम नहीं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कि वो एक औरत नहीं कर सकती एक बेटी एक बहन एक बहू माँ नहीं कर सकती हमारे माताएं बहनें बहुत खुश हो हैं। <laughs> होना ही चाहिए <चली>, बिल्कुल। <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अर्शा करता हूँ होना भी चाहिए <laughs> और इन दोनों को बनाया है महिला पुरुष को और दोनों को भी खुश होना चाहिए आपने <laughs> बिल्कुल बिल्कुल और जहाँ तक बात आती है हमारी बहनों की हमारी माताओं की और जैसे कि एक महिला होने के नाते कभी कभी लो कॉन्फिडेंस हमारे में आ जाता है कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि काफी समय ऐसा होता है कि ऑफिस जाना हो तो पुरुष ही जा सकते हैं है, महिला नहीं जा सकती गांव में ये सारी चीजें कुछ बातें होती हैं लेकिन ऐसा नहीं आज के समय में सब कुछ बदल रहा है और आप भी उस बदलाव के इस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं सिर्फ एक कॉन्फिडेंस जैसे कि सोनाली जी ने बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि अगर आपको तैरना है तो पानी कूदना पड़ेगा और अगर आप नहीं खोदेंगे तो कभी भी तैर नहीं सकेंगे और ना ही आपको पानी का डर जाएगा आपके लिए इसलिए पानी के डर से मुक्त होना है तो एक बार जंप मार के देखिए और फिर उसका एहसास हो जाएगा तो आप उससे जो है बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं ये तो एक उदाहरण के तौर पे सोनाली जी ने बताया है तो आइए आगे बढ़ते सफर में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम के आज के हमारे ख़ास मेहमान सोनाली प्रशांत पवार जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा जो भी अवॉर्ड्स आपको मिले हैं आज के समय में अभी तक तो उनकी कुछ जलकियाँ हमारे सभी श्रोताओं को जरूर सुनाया हाँ हाँ बिल्कुल 2013 में मैंने मिसेस नासिक में हम लोग नासिक में रहते थे तब जी जी तो मैंने कंपटीशन में पार्टिसिप किया था तो वहाँ मैं विनर हो गई फिर उसके बाद मैंने वहाँ मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लोग ग्रूमिंग वगैरह कराते हैं सारी वो चार्ज करते हैं उसके लिए नो डाउट अच्छा अच्छा फ्री <laughs> में तो कुछ मिलता नहीं सही है सही तो कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है।, है तो उन लोगों ने वो पूरी हमारी ग्रूमिंग ली थी रैम वगैरह सब सिखा दिया तो वहाँ जीतने के बाद मेरा खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया फिर उसके बाद मैंने 2014-15 में मैंने मूवी में रोल किया अच्छा। एक मराठी से रिलेटेड एक लैंग्वेज है आयरनी बोलते हैं हाँ।, हाँ तो वो उस मूवी में मैंने काम किया एंड देन 2016 में मैंने मिसेस महाराष्ट्र कंपटीशन थी पूना में वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ मुझे मिसेस महाराष्ट्र फोटोजेनिक का टाइटल मिला क्या हाँ एंड uh, उसके बाद फिर 2017 में मैंने थाईलैंड में हुआ था ये मिसेस इंडिया इंटरनेशनल वहाँ भी मुझे डीओ का uh, सबटाइटल मिला अच्छा एंड <laughs> 2017 में ही फेस ऑफ द ईयर की विनर थी मैं हा, हाँ और एक सलमान खान की मूवी है ओ, वांटेड करके तो हम लोग पहले हैदराबाद में रहते थे वहां हुई थी उसकी शूटिंग तो उस मूवी में भी मेरा रोल है थोड़ा सा ही अच्छा। बट है <laughs> <laughs> चलिए हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा होगा वांटेड फिल्म अगर देखेंगे तो उसमें आप सोनाली जी को कुछ एक्टिंग करते हुए देख पाएंगे।, देख पाएंगे तो अच्छी बात है और इतनी सारी खूबियाँ आपके अंदर है तो ये चंद तालिया आपके लिए थैंक यू थैंक यू सो मच चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ आप सभी बड़ा इन्जॉय कर रहे होंगे आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और सोना लीजिए हम लोग ब्रेक में बात एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाने की कोशिश करेंगे लेकिन मैं चाहूँगा कि आज के इस ब्रेक में आपका गाना हम सुनाएंगे तो आपका पुराने फिल्मी गीतों में से कौन सा पसंदीदा गाना है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए और सुनिए जिंदगी की यही है हार के बाद ही जीते हैं जीत है गीत बहुत ही मैसेज देता है हम सभी को जीवन जीने का एक प्रेरणा देता है मोटिवेशन देता है तो आइए इस गीत को सुनते हैं और ये गीत हमारे सोनाली जी के लिए खास आप सुना है रेडियो 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना अभी और सोनाली जी का पसंदीदा गीत आपने सुना जिंदगी की यही गीत है जी हार के बाद ही जीत है क्या बात है बहुत ही खूबसूरत मैसेज देता है ये गाना और सुनते सुनते हम भी खो जाते हैं और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं गाने के बाद फिर से सोनाली जी से बातें करेंगे फिर से एक बार उनका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आज के हमारे युवा साथी हैं कुछ युवाओं में ये गिल्टी फील होता है कि हम लोग ये नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं जब उनका टाइम होता है टेंथ या ट्वेल्थ के बाद करियर चूज करने का तो वहाँ पर थोड़ी मुश्किलें आती है कैसे चूज करें तो आपने अपना करियर या फिर हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि करियर को कैसे सिलेक्ट करें क्या होता है पेरेंट्स अपने हिसाब से बच्चों को करियर देना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर एक में अलग अलग टैलेंट होता है तो इसमें बच्चों ने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ कर सकती हूँ और जो मैं नहीं कर सकती उसमें जाकर कोई फ़ायदा भी नहीं है अगर मैं ज़बरदस्ती वहाँ चलेगी भी तो वो काम उतने अच्छे से नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो मेरे दिल में था ही नहीं तो बच्चों ने अपने दिल की सोचनी चाहिए कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो फील्ड को भी कोई भी हो तो पेरेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों के ऊपर कंपल्सन ना करे कि नहीं तुम्हें ये फील्ड चूज करो तुम इसमें जाओ इसमें ज़्यादा बेनिफिट है इसमें आगे ये है वो है तो बच्चे कई बार क्या होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए या पापा बोल रहे हैं या मो बोल रही है तो उनकी बात रखने के लिए वो फील्ड में चले जाते हैं जो कि उनका दिल नहीं चाहता या वो नहीं करना चाहते फिर आगे जाके उनको प्रॉब्लम होती प्रौब्लम है तो बच्चों ने अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए खुद के ऊपर स्टडी करना चाहिए कि वो खुद क्या चाहते हैं उन्हें अपनी लाइफ में क्या बनना है किस चीज़ में इंटरेस्ट है कौन सी ऐसी चीज़ है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं काम तो काम काम है कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता नहीं। काम काम होता है, है। तो वो काम कीजिए वो करियर चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप जहां दिल लगा कर काम कर सके भले पैसे दो पैसे उसमें कम आए लेकिन आप दिल से काम करें खुश रह के काम करें आशा करता हूँ हमारी युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप अंदर से सोचेंगे तो सोनाली जी की भाव को आप समझ पा रहे होंगे जहाँ आपका रुचि है जहाँ आपका इंटरेस्ट है उन चीज़ों को ही करिए भले पैसे की माया वो इम्पोर्टेंस नहीं है वहाँ पर कम पैसे में भी आप अपने जो पसंदीदा चीज काम करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है और खुशी पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है <laughs> इसलिए अपने भावनाओं को ठीक रखिए और खुशी के लिए आप अपनी बात को अपने माता पिता को अपने टीचर्स के साथ जरा बातें कीजिए कि आपका पसंदीदा क्या चीज़ है और हाँ। उनको मनाइए अपनी बात को करने के लिए यही हाँ। एक सिंपल तरीका अदरवाइज पैसे ज्यादा मिलेंगे लेकिन खुशी आपकी गायब रहेंगी तो ये चीजें थोड़ा सा आपको एक बार फिर से रिवाइव चाहिए चाहिए आप दो तीन महीना लेट करिए लेकिन इसके ऊपर काम कीजिए और भी इसके ऊपर काम करेंगे तो आपका लाइफ बन जाएगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं सोनाली जी से बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और कुछ समय पहले मैं लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ पढ़ रहा था उसमें उन्होंने लिखा था संगीत के साथ साथ खाना पकाना बहुत अच्छा लगता था और फोटो खिंचवाना भी तो मैं चाहूंगा कि आपका इन मॉडलिंग के साथ साथ और क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगती है मतलब ऐसी हाउसवाइफ भी हूँ कि मुझे घर साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है भले मेरे घर चार चार मेट काम करने के लिए है बट मैं कोई भी काम जब तक खुद के हाथ से नहीं करती मैं सेटिसफाइड नहीं होती मुझे लगता है कि वो ठीक से क्लीन हुआ ही नहीं प्लस मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ नए नए पकवान बनाती रहती हूँ आजकल तो यूट्यूब पे देख के बच्चों को भी मेरे बहुत खाना पसंद है अच्छा, अच्छा। तो और मेरे यही विचार काम के बारे में तो मेरे यही विचार है कि काम कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता तो मुझे अगर कभी लाइफ में आगे जाके कुछ भी काम करना पड़ेगा तो मैं कभी उसमें गिल्ट फील नहीं करूंगी ऐसे मेरी एक बच्ची बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि मेरी मम्मी <laughs> को याद कर रहा हूँ मैं मेरे मम्मी भी जब तक हम लोग सफाई कर देते थे, थे लेकिन उनको सेटिस्फाइड नहीं था। जब तक वो खुद बकेट में पानी भर के पूरा घर में नहीं डालते जब तक वो खुद नहीं करती हाँ। वो चीजें ठीक से उनको लगता ही नहीं था तो वो चीजें रहती हैं कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा हाँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम के आज हमारे खास मेहमान सोनाली जी है जिनसे बातें हो रही हैं और 2013 हजार के मिस नासिक रही है तो हाँ। आप सभी से रूबरू हो रही है आवाज सुन रहे हैं उनकी आप और रेडियो पे फोटो तो नहीं आएगी आप सोच रहे लेकिन आप उनकी आवाज़ से संतुष्ट हो जाइए और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे जीवन में हम लोग कई जगह घूमते हैं टूरिज्म हाँ हा। करते हैं और स्कूल में भी हम लोग एक बार साल में तो पिकनिक मनाते बिल्कुल तो मैं चाहूँगा की जैसे आप देश विदेश में टूर किए हैं।, हैं कुछ झलकियाँ हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं उन्हें ऐसा लगना चाहिए हम भी वहाँ गए हैं नहीं बहुत अच्छा सवाल है आपका ये क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं अपनी लाइफ के ऊपर मुझे किताब लिखनी है और मैं लिखूँगी <laughs> क्योंकि मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट रही है जो लड़की मतलब एज के 21 इयर्स जो कि मेरा जो गांव था तालुके का गांव सिन्नर वहाँ से जो जिला था नासिक जो 25 किलोमीटर है वहाँ भी कभी नहीं आई थी क्योंकि मम्मी पापा सबके रिलेटिव वही उनका गांव था सिन्नर तो कोई हमारा रिश्तेदार था नहीं बाहर की जिसके पास हम छुट्टियों में चले जाए तो 21 साल मैंने सिन्नर से बाहर कदम नहीं रखा तो कभी सपने में भी द, जो सुन रहे हैं ऑडियंस उनको जी, भी मैं ये बताना चाहूँगी बाकी उन्हें सोचा होगा बचपन से मुझे बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखने की आदत थी और मैं तो कहूँगी कि सबने सपने देखने चाहिए और वो पूरे होते हैं तो कभी मैं नासिक भी नहीं आई थी लेकिन फिर जैसे ही मतलब मैंने 2013 में पार्टिसिपेट किया उसके पहले नासिक से पहले हम लोग हैदराबाद में रहते थे मेरे हस्बैं वहाँ जॉब करते थे तो हम लोग वहाँ रहते थे लेकिन फिर मिसेस महाराष्ट्र मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के लिए मैं थाईलैंड गई थी उसके बाद फिर ये सब हासिल करने के बाद मैं एज़ अ जूरी सिंगापुर और श्रीलंका ये विदेश यात्रा मेरी हो गई है अभी मैं इस जनवरी में भी दुबई में जाने वाली हूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक भारतवासी होने के नाते मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं इंडिया से हूँ आई एम इंडियन बट जो आउट ऑफ कंट्री में वहाँ गई वहाँ की भी कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत नीट एंड क्लीन थे वो वो देश तो अपने देश में भी अभी ये भारत स्वच्छता अभियान चल रहा है कई और मेरा आ, मैंने जो अभी आते आते मेरा जो सफ़र है आज का तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुजरात राजस्थान मुझे बहुत नीट एंड क्लीन लगा अच्छा अच्छा जी जी जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और खुशी की बात ये भी है कि हमारे खास ब्रह्मा कुमारी ने भी इसका एक छोटा सा बीड़ा उठाया है स्वच्छता का अभियान का और दादी जानकी जी को एज ए एम्बेसिडर स्वच्छता अभियान के लिए चुना गया है ओ ओ। और इस सिलसिले में हमने यहाँ आबरो का जो रेलवे स्टेशन है <laughs> उसको गोद लिया है सफाई <laughs> तो अब छोटे छोटे प्रयास चल रहे हैं और जो बात आपने कहा बाहर की दुनिया में स्वच्छता है तो हमारे भारत देश भी स्वच्छता के इस कगार पर आगे, हाँ, हाँ, जा आगे मैं चाहती कि आपना भारत देश एक नंबर पे हो। जी जी जी रेस चल रही है, तो हाँ, देखते है कब हमारा भारत देश उस मुकाम पर पहुंचा जगह पे हम सभी को जाना है हाँ, तो हम सब मिलकर इन चीजों को कामयाब बनाएंगे और सफलता हासिल करेंगे आइए जाते जाते मैं कहूँगा की हमारे जीवन में काफ़ी लोग हमको मिलते हैं जैसे कि अब जो सफ़र आपने शुरू किया है और इसमें बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना होता है हाँ, हाँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग उन लोगों से कुछ लोग याद रह जाते हैं बिल्कुल और वो किस वजह से याद रह जाते हैं हर व्यक्ति अपने तरीके से उसको याद रखता है तो मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों से जब आप मिलते हैं वो क्यों याद हैं उसके बारे में बताएँ Uh, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो कि पॉजिटिव बातें करते हैं उनकी बातों में मतलब पॉजिटिव ज़्यादा दिखती है चीज़ें और वो लाइफ uh, को मतलब ऐसे नहीं कि रोते नहीं हैं लाइफ को लेकर कि ये है वो है अगर हम प्रॉब्लम्स गिनते रहे तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे क्योंकि जैसे ज़िंदगी है तो जिंदगी का नाम ही एक प्रॉब्लम uh, है मैं तो बोलूँगी <laughs> <laughs> नहीं जिंदगी कभी खुशी कभी गम कभी गम तो वो अगर हम सोचेंगे कि सिर्फ मेरी ज़िंदगी सिर्फ खुशिया ही खुशियाँ हो तो दुख और गम वो किसके हिस्से जाएंगे तो वो तो पगड़ा कभी ये ऊपर नीचे वो होता ही रहेगा तो जो अपनी लाइफ को पॉजिटिवली लेते हैं और खुश रहते हैं खुश हो ज़िंदगी जीते हैं हर एक चीज़ का मज़ा लेते हैं और दूसरों के स्पेशली मैं ये नहीं भूलूंगी कि मैं एक बहुत ग्रेट व्यक्ति हूँ लेकिन जो एक सही इंसान होता है जो कि दूसरों के दुख में दुखी हो और दूसरों के सुख, सुख, में। सुख में सुखी हो ऐसे नेक बंदे मुझे बहुत पसंद है <laughs> <laughs> क्या भाँग, क्या बात बात बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया और आज के जबान में थोड़ा सा ये जो ट्रेंड है वो बदलते जा रहा है <laughs> लोग दूसरे के दुख में दुखी जरूर हो के शामिल हो जाते हैं लेकिन सुख में वो खुद दुखी हो जाते हैं <laughs> ठीक से हम सभी को समझना होगा हाँ, और सही वे में खुशी में आप खुश रहें दुख में आप थोड़ा सा उनको सांत्वना दे और उस दुख को कम करने के लिए जैसे आप कर रहे हैं वो तो अच्छा ही कर रहे हैं लेकिन किसी की खुशी में भी आप खुश हो जाए ये आज काम करने की जरूरत है और आपको सुनते सुनते मुझे मेरी दादी जी की याद आ गई की जिंदगी क्या है जिंदगी में सुख और दुख दोनों चीज आते कभी गम कभी खुशी आती है लेकिन दादी कहते हैं कि दोनों में भी आपको समन्वय होना चाहिए बिल्कुल और ये भी कहती है कि भाई जब दुख आता है तो वो कहीं ना कहीं हमको कुछ सिखाने आता है। सिखाने आता है दुख एक माध्यम है आप को आगे बढ़ाने का, बढ़ाने का। एक सीढ़ी है एक चढ़ने के लिए दुख है तो आपको घबराना नहीं है नहीं बस उसे समझते हुए आगे बढ़ने की जो हौसला अपने अंदर बना के रखना है और कोई सहारा मिलता है तो उसको अच्छी तरह से पकड़ के चढ़ना चाहिए आपकी दादी जी। तो दादी जानकी जी हमारी है उनको हम लोग सुनते रहते हैं शाम को उनका क्लासेस होते हैं तो हम उनको सुनना पसंद करते हैं सुनकर कुछ कुछ चीजें हम लोग याद रखते हैं अपने जीवन में उसको लाने की कोशिश करते हैं उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है आज 103 साल की हैं और फिर भी हमारे साथ गुल मिलकर बातें करती है खाना बनाती है क्या क्या करती है अरे बहुत बहुत बस अब <laughs> आप आए हैं तो आप भी उनसे मिले बिल्कुल मुझे बहुत खुशी तो, होगी उनसे मिलने जी जी जी तो जाते जाते मैं कहूँगा एक छोटा सा मैसेज जो आपको प्रेरणा देता हो कई बार हम लोगों को कुछ चीज़ें सुनने से या कुछ जैसे किसी को संगीत कोई एक पसंदीदा गीत सुनते हैं तो मोटिवेशन मिल जाता है हाँ। या किन्नी को कुछ बातें पढ़ने से मोटिवेशन मिलता है तो आपको किन बातों से मोटिवेशन मिलता है एक मैसेज के तौर पर हमारे सभी श्रोताओं को बताइए बिल्कुल मैं भले ही मैं लुकवाइज मॉडर्न लग रही हूँ बट मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ और मैं अपनी दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से करती हूँ क्योंकि पूजा करने के बाद मैं सारी चीज़ों को बहुत लाइटली और पॉजिटिव लेती हूँ फिर मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ आज मुझे करनी है और बिल्कुल भी मेरे मन में ऐसी कभी बात आती नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा मैं ठान के चलती हूँ कि ये करनी है और ये हो के रहेगी तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप आ, आ, नि अपने नित्य जो काम है सब है सबसे पहले तो आप जिस भी भगवान में विश्वास करते हो क्योंकि भगवान भगवान है जनकल्याण के लिए वो अलग अलग अवतार में इस धरती पर आए हैं तो उनको याद करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें हमारे भी कोई पुण्य कर्म होंगे जो हम आज यहाँ ब्रह्मा कुमारी के यहाँ पर आए हैं और जैसे हमने यहाँ कदम रखे यहाँ आते ही मुझे जो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिला वो मैं शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकती तो यही मैं सबको कहना चाहूँगी कि दिन की शुरुआत अपने परमात्मा के नाम से दर्शन से करें बहुत सुंदर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जग कल्याण का बीड़ा उनके पास ही है वो सबका उद्धार करने वाले हैं सबका कल्याण करने वाले हैं तो उनका जो स्मरण है उनकी यादें उनकी बातें अगर स्मरण करते हुए हम दिन की शुरुआत करते हैं तो नेचुरली आपका दिन बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही खुशनुमा बनेगा तो बहुत ही प्यारा सा मैसेज सुना लीजिए आपने दिया एंड <laughs> बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बातें करते हुए और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा गुजरा लगा और आप बहुत अच्छा लगा आपसे बार करते चलिए <laughs> <laughs> आपकी प्यारी प्यारी मुस्कान हमें खुशी देती है और आप ऐसे ही रहें। इन्हीं <laughs> शुभकामनाओं के साथ चलिए दोस्तों आप भी थोड़ा मुस्कुराइए बस थोड़ा वॉल्यूम रेडियो का भी बढ़ाइए <laughs> <laughs> और इसी के साथ फिर होगी मुलाकात अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुमन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो मुस्कराते रहो री दिल के बाबा संग संग रहते बाप होती है किसानी हो नीरी बाह हाखों के संग